प्रभु यीशु मसी के अतुल्य नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा जय मसी की प्रियो हम सुन रहे हैं परमेश्वर के दासों के विषय में उन मिशनरियों के विषय में जिन्हें परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया मिशनरियों की लघु जीवनी की श्रृंखला में आज हम सुनेंगे जॉन क्रिसोष्टम जी के विषय में जॉन क्रिसोष्टम जी का जन्म तीन को हुआ इनके हृदय में कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए दर्शन था तथा इनकी मृत्यु चौदह सितंबर ४०७ में हुई थी कलीसिया का सुधार केवल आज की आवश्यकता नहीं है बल्कि कलीसिया के शुरुआती दिनों से यह एक सतत प्रक्रिया रही है यदि किसी कलीसिया में भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख है तो निश्चित रूप से सच्चे ईसाई ऐसी स्थिति से दुखी हो जाते है कलिसिया के शुरुआती दिनों में कई सुधारकों के प्रयासों और बलिदानों ने आज कलिसियाओं को जीवित रहने और मसीह के लिए साक्षी ठहरने में मदद की है फिर भी कुछ कलिसियाओं को अभी भी सुधरने की आवश्यकता है अंताकिया में पैदा हुए जॉन को बचपन से ही परमेश्वर के भय में परवरिश दी गई। जॉन क्रिशोस्टम की वाक और उपदेश की वक्तव्य शैली के कारण उन्हें कृषोष्टम नाम दिया गया जिसका अर्थ है स्वर्ण उन्होंने एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में अपना करियर शुरू किया इसमें खामियां और अनियमितताएं पाई इसलिए उन्होंने उस पेशे को छोड़ दिया और अपना ध्यान परमेश्वर के काम और प्रार्थना में लगा दिया उन्होंने दो साल तक अंताकिया के पास एक गुफा में एक तपस्वी का जीवन बिताया बाद में उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल के आर्क विश के रूप में नियुक्त किया गया था उन्होंने बाकी पादरियों के लिए एक अनुकरणीय जीवन जिया और परमेश्वर के काम में व्यक्तिगत अनुशासन पर जोर दिया न कि हो जो उनकी आत्मा को अशुद्ध कर सके वे चाहते थे की प्रभु के लोग अपनी इंद्रियों को वश में रखे ताकि वे गुमराह न हो उनके उपदेश ने हमारे वस्त्र धारण और जीवन शैली के माध्यम से परमेश्वर का सम्मान करने पर जोर दिया चर्च को सुधारने के उनके संकल्प और चर्च में भ्रष्टाचार की निंदा करने वाले उनके उपदेश ने उनके लिए कई शत्रु उत्पन्न किए इसलिए उन्हें अन्य विष्पो द्वारा आर्मेनिया में निर्वासित कर दिया गया जहां उन्होंने अपनी मृत्यु तक अपने पत्रों और लेखों के माध्यम से चर्च में सुधार जारी रखा उनके अनगिनत दान और धर्मार्थ कर्म के कारण उन्हें प्रॉफिट ऑफ चैरिटी कहा जाता है उनके कई मूल्यवान लेखन आज भी चर्च को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी की याद दिलाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च भी कहा जाता है प्रियो क्या आपके कार्य दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं आइए हम प्रार्थना करें हे प्रभु मुझे मेरे कार्यों के माध्यम से दूसरों के लिए लाभकारी होने में मदद करें, प्रभु मसी के नाम से मित्रों आप सुन रहे थे मोनिका की आवाज में मिशनरियों की कहानी जिसमें आज हमने सुना है जॉन क्रिशोष्टम जी के विषय में प्रभु आप सबको उनकी लघु जीवनी से आशीष दे